स विरह पदावली गोपी विरह वर्णन मधुबन तुम क्यों रहत हरे मधुबन हरे दुसह योग शाम सुंदर के क्यों नजरे मधुमन तुम क्यों न रहत हरे बने तुम क्यों रहत हरे दुसह योग श्याम सुंदर के साढ़े क्यों नजरे मोहन बैनु बजावत तुम्ह तर मोहन बैनु बजावत तुम की थे मोहे थावर अरुजड़ वह जितवन तुम मनन धरत है फिर फिर पुहप थे सूरदास प्रभु विरह दवानल मधुबन तुम क्यों रहत हरे मधुबन तुम क्यों रहत हरे सूर्यदास जी के शब्दों में गोपिया कहती हैं अरे ब्रज के वन तुम हरे कैसे रह पा रहे हो श्याम सुंदर के दारुण वियोग में खड़े ही खड़े भस्म क्यों नहीं हो गए मोहन तुम्हारे नीचे तुम्हारी ही डाल के सहारे खड़े हो बंसी बजाते थे जिससे स्थिर रहने वाले मुक्त हो जाते थे गतिशील प्राणी हो जाते थे और मुनि भी ध्यान से विचलित हो जाते थे तुम उस चितवन को याद नहीं करते और बार बार पुष्पित होते हो हमारे स्वामी के वियोग रूपी दावा में जड़ से चोटी तक भस्म क्यों नहीं हो गए जो सखि नाही न्रज श्याम बरस होत निक बल सब सुजुग बर जाम वह गोकुल लोकवेई वह जमुनाठाम वह गृहजिश सकल संपति बन भय सोई धाम वह रिपति अच्छा श्याम सको नाम सूर प्रभु बिनु अब काम सूर्यदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी अब जब श्याम सुंदर ब्रज में नहीं है मिलन समय के समान एक वर्ष एक पल के समान नहीं अभी तो एक प्रहर एक महायुग जैसा व्यतीत होता है वही गोकुल है यहाँ के लोग भी वे ही है वही यमुना है वही यह स्थान है वही घर है जिसमें सभी संपत्ति है किंतु वही घर अब वन जैसा हो गया है वही कामदेव जो श्याम सुंदर के रहते हमारा नाम तक नहीं ले सकता था अब स्वामी के बिना हमारे शरीर को भस्म करने लगा है हरि न मिले माई जनम यो लग्यो जान चितवत मग दिवस निषा जात युग समान जात पिक बचन सखी सुन पड़त कान चंदन अर चंद किरणी मनो अमल भान भूषण तन तजो रही आतुर जो त्राण भीषण लो सहत मदन अर्जुन के बण सोखत तन से जसुर चलतन चपल प्राण दक्षिण रवि अवधि अटक इतनी जिय दास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर से भेंट नहीं हो पाई और जीवन ऐसे ही हो रहा है। उनका मार्ग देखते दिन और युग के समान व्यतित होती है। सखी और कोकिल के शब्द कानों से सुने नहीं जाते उनसे बड़ी वेदना होती है तथा चंदन और चंद्रमा की किरणे ऐसी उष्ण लगती है मानो निर्मल सूर्य की हो शरीर ने आभूषण इस प्रकार त्याग दिए जैसे युद्ध में व्याकुल योद्धा कवच उतार देता है तथा कामदेव के बाण उसी प्रकार चुपचाप सहती हूँ जैसे अंतिम समय पितामह ने अर्जुन के बाण सहे थे सैया पर पड़ा पड़ा शरीर सूख गया फिर भी चंचल प्राण जाते नहीं वे चित्त में सूर्य के दक्षिणायन होने की अवधि श्याम सूर्य के दक्षिणायन होने पर छह महीने में आएंगे समझकर अटके रुके हुए हैं ही लागे दिन जान। तुम गोकुल गोकुलय कल्प समान मुरली शब्द कल धुन गूंजतनी नियत नही का और शब्द कल धुन की गुंजन सुनियत नही कान चलतन ना, चलतन रथ गहि रही श्याम को अब लागत है को जाई है माधव सोम धीरज धरे न प्राण सूरदास प्रभु तुमरे दरस दिन पूरत नहीं के शब्दों में में कोई गोपी कह रही है अब तो सोचने सोचने में ही दिन बीते चले जाते हैं नंदन तुम्हारे बिना इस गोकुल में रात्रिकल्प के समान लंबी हो गई है अब वह मनोहर गुंजने वाली वंशी की ध्वनि कानों से सुनी नहीं जाती हाय श्याम सुंदर के रथ में सवार होकर जाते समय तो मैं उनको पकड़कर बैठ नहीं गई और अब पश्चाताप करने लगी हूँ अरे कोई ऐसा है जो जाकर माधव से कहे कि अब मेरे प्राण धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी आपके दर्शन बिना चेतना लुप्त हो रही है अब यो ही लागे दिन जान सुमिरत प्रीति लाज लागती है लोचन रहत बदन बिन देखे बचन सुने हृदय रहते हरिदान मानव सखी रहे नहीं मेरे वे पहले तन प्राण विधि समय तरच चले नंद मेरा आन हरे और पुन कीने वैसे विसान सूरदास यह है अनुमान सूरदास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी श्याम सुंदर के बिना अब ऐसे ही दिन बीत रहे हैं उनके अपने प्रति प्रेम का स्मरण करके मुझे लज्जा आती है क्योंकि मैं उसके योग्य अपने को सर्वथा नहीं पाती मेरा हृदय भद्र के समान हो गया है, ये नेत्र श्याम सुंदर का मुख देखे बिना बिना बिना और कान उनकी वाणी सुने रह रह रहे हैं, हृदय श्याम सुंदर के के कर स्पर्श रहा है अब वह काम के बाणों से विध नहीं होता सखी मानो मेरा वह पहला शरीर और प्राण नहीं रहे नंद उन्हें विधि पूर्वक दूसरे देह और प्राण बनाकर वियोग की पीड़ा दे चले गए ब्रह्मा ने जब बालक और बछड़े हरण किए थे तब श्याम सुंदर ने फिर से उन्हें छड़ी और शिंग के सहित वैसा ही बना दिया था हम अनुमान से समझती हैं कि यह बात भी कुछ इसी प्रकार की है ऐसो मिला सो सजनी जो मोह नहीं मिलावे बारक बहुरी नंदनंदन को जो हां ले लरे पा परी बिनती करी मेरी यह सब दशा सुनावे नि कुंज सुख के परमरच रस कि सुरति करावे और कौन हो बात कि सकुच न केहू विध की उपजावे पुन पुनः सूरज है कह हरि सौ लोचन जरत बुझावे लोचन जरत बुझावे के शब्दों में कोई कोई गोपी कह रही है कोई है सखी ऐसा नहीं जो जो मोहन को को मुझसे मिला दे और जो एक बार फिर नंद नंदन को यहां तक ले आए उनके चरणों पर गिरकर प्रार्थना करके उन्हें मेरी यह सब दशा सुनाए और उन्हें यहाँ अत्यंत रुचिपूर्वक रात्रि में की गई निकुंज क्रीड़ा के आनंद के साथ रास लीला का भी स्मरण कराये किसी भी बात का किसी प्रकार से संकोच उनके चित्र में उत्पन्न न करे और बार बार शाम सुंदर से यही कहे कि वे मेरे जलते हुए नेत्रों को शीतल कर देती असन बटत खात बैठे बालकन की पाती एक दिन नौनीत चोरत हो रहे दूरी जाए जे मै दौरी पकड़े था तब गई रिस भाग वह सूरत ज जात नाह रहे छाती लागी जिन घर नि सुख क्यों देखी रहत पापी प्राण के शब्दों में गोपी कह रही है सखी क्या मैं फिर इस प्रकार श्याम सुंदर को देख सकूंगी कि वे मेरे बालकों की पंक्ति में बैठे भोजन सखाओ को बांट कर खा रहे हों एक दिन वे जहां मक्खन चुरा रहे थे मैं वहीं जाकर छिप रही और जब वे मेरी छाया देखकर भागे तो मैंने उन्हें दौड़ कर पकड़ लिया और जब उनके हाथ एवं मुख को पोच उन्हें गोद में ले लिया तब मेरा क्रोध दूर हो गया जिस अनुराग से वे मेरी छाती से चिपट गए थे उसकी स्मृति चित्त से जाती नहीं जिन घरों में वह सुख देखा था वे ही घर अब खाने को दौड़ते हैं उन श्री बदनाथ को देखे बिना ये प्रापी प्राण कैसे रह रहे हैं जान नहीं पड़ता। कब यही कन्हाई मोरन के चंदवा माथे पे कंध मरी लकुट सुहाई बासर के बीते सुरभिन संग आवत एक महा छबिपाई कान अंगुरिया खालीन कटपुर मोहन राग यही रीगाई। रहत दर्शन बिन अब करे नहीं आये गए अवध्यो हो भराई सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी कन्हैया को इस प्रकार कब देखूंगी कि उसके मस्तक पर मयूर पिछ की चंद्रका संधे पर कंबल और हाथ में छड़ी सुहाती होगी दिन बीत जाने पर संध्या के समय गायों के साथ आते हुए वे अत्यंत सुशोभित होते होंगे ग्राम के पास पहुंचकर कानों में उंगुली डालकर मोहन अहिरी राग बिर गा रहे होंगे सखी अब चाहे कितना भी प्रयत्न कोई क्यों न करे उनके दर्शन के बिना अब प्राण किसी प्रकार रहते नहीं क्योंकि हमारे स्वामी लौटने की जो अवधि निश्चित कर गए थे वह भी पूर्ण हो गई और वे नहीं आए यह से रही श्याम सुंदर हसी बहुरी गई अब वे दिवस बहुरी कब गई है ऐसी जात सही कहा कान है कहा अब हम कौन बयारी बही का सो कहो कहत नहीं आवे कहत न पर कही जो कछु होती हमारी हरी की हर के संगन बही इतनी कहत हिलकी लागी गोविंद गुनन दही सूरदास काटे जो रटती रही। एक गोपी कह रही है सखी सुन मेरे में यह लालसा बनी ही रह गई कि श्याम सुंदर ने हंसकर फिर मेरी भुजा नहीं पकड़ी वे मिलन के दिन अब फिर कब होंगे तथा ऐसी दशा कैसी सह जाएगी क्योंकि कन्हैया कहा और अब हम सब उनसे दूर कहाँ हैं यह कैसी हवा चली किससे कहूँ कुछ कहा नहीं जाता और कहने की चेष्टा करने पर भी कुछ कहते नहीं बनता हमारा श्याम सुंदर से जो कुछ संबंध था वह श्याम सुंदर के साथ ही समाप्त हो गया सूर्यदास जी कहते हैं कि गोविंद के गुणों के स्मरण करने से दग्ध हुई गोपी के इतना कहते कहते हिचकियाँ बंध गई और कैसे कटा हुआ सूखा वृक्ष हो इस प्रकार खड़ी खड़ी क्रंदन करती रही ब्रज महे वार नहीं, ब्रज सब गोपर हे हर बिन स्वाद दूध दही जो द्रुमदार पवन के परसे, से दस दिस पर बासर बिर री यति व्याकुल नींद लही। दिन दिन देह दुखी हरि बहुत सही सूरदास हम तब नमुई अब ये दुख सहन रही सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी ब्रज में अब वह पहले जैसी दशा नहीं है अब गोप ब्रज में श्याम सुंदर के बिना जीवित तो हैं पर अब यहाँ के दूध दही में स्वाद नहीं रहा जैसे आंधी के वेग से टूट कर वृक्ष की डालियाँ दसों दिशाओं में उड़ती फिरती हैं वैसे ही मैं दिन भर वियोग से भरी हुई अत्यंत व्याकुल रहती हूँ और रात्र में कभी नींद नहीं ले पाती श्याम सुंदर के बिना दिनों दिन शरीर दुर्बल एवं दुखी होता जाता है इस शरीर ने बहुत कष्ट सहा हम उसी समय नहीं मर गई, अब यह दुख सहने को जीवित रह गई। <स्थारी> कहा लो मानो अपनी चूक लो मानो अपनी चूक, बिनुगोपाल सखीरी यह छतिया है न गयी दूक धन मन धन घर बन जो बन भूक हृदय जरत है कठिन बिरह की मन सिर कहा कहे यही मूक सूरदास ब्रजवास बसी हम मनोसामू सुक दास जी के शब्दों में एक गोपी कह रही है सखी हम अपने भूल कहां तक माने? गोपाल के बिना यह हृदय फटकर दो टुकड़े नहीं हो गया, शरीर, मन, संपत्ति, भवन, वन और युवावस्था सब ऐसे दुखद हो गए, जैसे सर्प की फुपकार हो वियोग की दारुण वेदना से हृदय इस प्रकार जल रहा है जैसे दावाग ने जिसकी मड़ी उसके मस्तक से छीन ली गई हो वह बेचारा मूक सर्प क्या कहे हम अब तो ब्रज में इस प्रकार निवास कर रही हैं मानो बाण के सम्मणों की चोट सकती हूँ कहा दिन ऐसे ही चली गई है, है। सुन सकी मदन गोपाल आंगन में ग्वाल ग्वालन संग कबहुजात पुनिन जमुना के बहुबिहार विधि खेलत सुरति होत सुर भी संघ आवत भुप कह कर झेलत मृदु कुकान यान राखो दियन चलत कहा है आवन सूर सुदिन कबहू तोह है, है मुरली शब्द सुनावन सूर्य सूर्यदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है सखी क्या हमारे दिन ऐसे ही श्याम सुंदर के बिना ही बीतते जाएंगे सखी सुन क्या मदन मोहन मदन गोपाल गोप कुमारों के साथ फिर कभी मेरे आंगन में नहीं आएंगे कभी वे यमुना के पुलिन पर जाते और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए खेलते थे उन दिनों की स्मृति अब भी होती है जब वे गायों के साँस संध्या को वन से हाथ में पुष्प लिए उसे उछालते आते थे चलते समय उन्होंने जिस मंद मुस्कराहट के साथ ब्रज में लौटने की बात कही थी उसी का स्मरण करके हमने जीवन धारण कर रखा है वह वंशी का शब्द सुनाने वाला शुभ दिन कभी तो होगा